भगवान नारायण लेटे थे और देखा लक्ष्मी जी ने उनके चेहरे पर कुछ एक आश्चर्यकारक मुस्कान तेज आहा आहा आहा लेटे नारायण उठ के बैठ गए और चेहरे पे मानो कुछ खबर आ रही कि क्या देख रहे हैं बड़े भाव विभव आनंदित आनंद लक्ष्मी जी देख कर दंग रह गए कि क्या है। काफी देर के बाद नारायण ने आंख खोली वाह वाह अद्भुत अद्भुत अद्भुत लक्ष्मी ने कहा आखिर क्या अद्भुत भगवान शंब सदाश मुझे स्वप्न आया कि कोटि सूर्य चंद्र का तेज एक साथ शंभ सदाश तेज पुंज में प्रगट हुए और कैलाश से चल पड़े हैं वो आ रहे हैं उस खुशी में मैं बैठ गया ध्यानस्थ हो गया चलो चलो अपन उनको लेने जाए वो आ रहे हैं लक्ष्मी और नारायण वैंकुट से शिवलोक के तरफ चले कथा कहती तो सामने से शिव जी और पार्वती मिली बीच रास्ते दोनों की मुलाकात हुई लक्ष्मी देखो मैं सही कहता था शिव जी ने कहा पार्वती देखो मैं भी सही बोलता था बोले प्रभु क्या सही बोलते थे बोले नारायण तुम ही बताओ बोले मैं तो ऐसे ही बस योगनिद्रा में था तो स्वप्न जैसी एक धारा चली और देखा कि आप पधार रहे बोले नारायण मुझे भी ऐसा ही हुआ मैं तो बैठा था तो तो लगा कि लक्ष्मी और नारायण पधार रहे, तो मुझे उनको लेने जाऊ शिवजी कहते तो अब चलिए शिवलोक में नारायण कहते नहीं मैंने तो वैंकुठ में लेने के लिए आपका शिव जी कहते हैं मैं शिवलोक के लिए लेने आया हूं अब दोनों में प्रेम का समुद्र उमड़ा वो कहे कि मेरा सपना सत्य है आप आ रहे हैं और मैं आपको अपने यहाँ लेने के लिए आया वो बोलता मेरा सपना भी वही सही है क्या करें हम नारद जी भगवान भगवत संकल्प है क्या करें क्या ना करें सोच रहे महादेव और आदि नारायण लक्ष्मी पार्वती को देखते हैं। पार्वती लक्ष्मी को देखते कि इनका भी बड़ा खींचता है मंद मंद मुस्कुरा रहे तो हम दे कथा कहते कि नाराज जी आए नारायण नारायण नारायण नारा नारा बोले नाराज ठीक मौके पे आए दुनिया धारो के तो हम पचड़े हैं संवारते लेकिन आज हमारा ही पचड़ा संवार नारायण ने अपनी बात बताई कि मुझे ऐसा हुआ लक्ष्मी से शिव कहते हैं कि मैं भी बैठा था और मुझे भी लगा कि प्रकाश पुंज स्वरूप कोटि सूर्य कोटि चंदा के एक साथ शीतलता और ओज। अध्या अर्थात बुद्धि के अधिष्ठाता देव सूर्य और चंद्र मन के अधिष्ठाता देव चंद्रमा इन दोनों के उद्गम ये एक तो मनुष्य को देखता है आकाश गंगा कई वो भी जिनके लज्जित हो उनका उद्गम और अधिष्ठान स्वरूप पुंज पुंज और पुंज में ये महा भगवान आदि नारायण लक्ष्मी सहित आ रहे मैंने देखा पार्वती से पूछ नारद आप बताओ कि नारायण को शिवलोक में आना चाहिए ना तो नारायण ने अपनी बात बताई नारायण बोलते देखो नारद जी न्याय करना शिव जी को वैंकुढ़ा चाहिए ना अब नारद के बेचारे बोले नारायण नारायण मैं किसको किधर को कहू दोनों की सूरत एक है किसको क्या कहूँ नारद जी असमंजस में पड़ गए नारद ने देखा अब क्या न्याय करें नारद तो दोनों को प्रदिकिणा करके हरे हो नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नारायण नारायण नारायण बोले नारद नारा तुम क्या कर रहे हो बोले मैं क्या कर जो करना चाहिए वही कर रहा हूं आखिर शिवजी ने कहा कि नारद तो भगत बन का चक्कर काट रहे हैं हम बीच खड़े हैं अब कहा चले हैं चलो शिवलोक नारायण कहते नहीं चलो वही गुट लक्ष्मी और पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही है दोनों ने कहा अब इनको फैसला करने दो लक्ष्मी तुम ही निर्णय करो पार्वती ने कहा जो लक्ष्मी बहन करेगी वही ठीक है देवी लक्ष्मी कहते कि मुझे तो लगता है कि शिव जी ने देखा कि मैं मुझे नारायण याद कर रहे हैं और आ रहे हैं नारायण मेरे तरफ शिवलोक में और मेरे प्रभु ने देखा कि शिवजी को उठा रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि शिव जी अपने को नारायण समझकर शिवलोक पधारे और भगवान नारायण अपने को शिव समझकर पधारे शिव नारायण है और नारायण शिव है और मैं तो क्षमा कि आपने मुझे मध्यस्थ बनाया लेकिन आपका स्वरूप दोनों का एक और होने वाली मैं आपसे अलग कैसे रह सकती पार्वती ने कहा लक्ष्मी धन्य हो तुम। लक्ष्मी जी कहती आप भी धन्य हो लेकिन मुझे क्षमा करो कि आप में आप पन और मेरे में मैं को मैं आरोपित करती हूँ आप मैं और भगवान शंभ सदाशिव और ये आदि दे सब एक ही सचिदानंद है जैसे एक ही सचिदानंद सपने में अनेक हो जाता है भक्त भी बन जाता है और भगवान भी बन जाता है मंदिर भी बन जाता है मंदिर का पुजारी भी बन जाता है और मंदिर का पहरेदार भी बन जाता है एक ही सचिदानंद चैतन्य ऐसे ही सारी सृष्टि का विलास है जो शिव में भेद देखता है वो वैष्णव वैष्णव पद से च्युत है और जो वैष्णव में शैव भेद देखता है वो शैव शैव पद से चुत है शिव विष्णु है विष्णु शिव है जीव ब्रह्म है और ब्रह्म ही तो जीव बना है मनु सबकी ज्ञान समाधि लग गई खुली आख अपना चिदानंद आकाश रूप व्यापक शिव स्वरूप अथवा नारायण स्वरूप अथवा सोहम स्वरूप में निमग्न हो गये नारद जी ने कहा मैं द्वैत की भक्ति तो मां कर कर के बड़ा प्रसिद्ध हुआ लेकिन द्वैत में अद्वैत के दीदार कराने वाली देवी आपके चरणों में प्रणाम है लेकिन प्रणाम करने की गलती का भी आपको दूसरा मानकर प्रणाम करता हूँ माँ नारद लक्ष्मी है लक्ष्मी नारद है <laughs> मां पार्वती लक्ष्मी जी है लक्ष्मी जी पार्वती है माँ शिव नारायण है नारायण शिव है लेकिन मैं इस बात की भी समा चाहता हूँ जब एक है तो शिव ये नारायण है नारायण लक्ष्मी है नारद लक्ष्मी है लक्ष्मी नारद है ये भी पूर्व नाम है वो भी आपकी सत्ता से और माँ इसकी भी मैं समा चाहता हूँ कि आपकी सत्ता से और मैं बोल रहा हूँ ये भी आरोप मात्र है सब निर्विकल्प स्वरूप में पर परमात्मा के आनंद में शांति में सोहम स्वरूप में निमग्न हो गए एकम सत्यम बहुदा वदंती विप्राह। एक ही सत्य स्वरूप उस परमेश्वर के बारे में बहुत प्रकार से विप्र ज्ञानी जन वर्णन करते मधुर शांति परमेश्वरी शांति आत्मिक शांति में जैसे नारद जी शांत हुए आत्मिक स्वभाव में जैसे शिव पार्वती नारायण लक्ष्मी भिन्न आकृतियां और भिन्न प्रवृत्तियां और भिन्न स्वभाव देखते हुए भी अभिन्न आत्मा अपने उद्गम स्थान में विश्रांति पाए थे आज शिवरात्रि का ये महापर्व उज्जैन में ध्यान योग शिविर और तत्व के वर्णन के द्वारा मनाया जा रहा है भगवान शिव जैसे अपने शिव स्वभाव में है वैसे आप भी शिव स्वभाव में डूबते चले जाओ भगवान कपिल कहते हैं देवहूति को के माता जो मुझे खूब व्यंजन वस्तुएं मंदिर में अर्पित करते हैं लेकिन दूसरों में दोष दर्शन करते हैं दूसरों के रूप में छुपे हुए मुझ परमेश्वर को नहीं जानते मानते उनकी मैं विधिवत विस्तार वाली वस्तु पूजा और विस्तार से किए हुए व्यंजन अर्प, अर्पित वे स्वीकार नहीं करता हूँ भगवान कपिल कहते हैं कि प्राणी मात्र में जो मेरा चैतन्य बपू है उसका अनादर करके जो बाई है विस्तार वाली पूजाएं करते हैं उनको थोड़ा सा भावना का लाभ हो जाता है लेकिन मैं तो छुपा ही रहता हूँ माँ मैं उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूँ जो सब में एक और एक में सब की भावना करके अपने सोहम स्वभाव में विश्रांति पाते हैं भगवान कपिल कहते हैं कि मां आसक्ति बड़ी दुर्जय है लेकिन वही आसक्ति अगर सत्पुरुषों में हो जाती है महापुरुषों में हो जाती तो संसार सागर से तार देती भगवान रामानंद राम जी के श्री विग्रह को नहला रहे थे बड़े थे। नहलाते समय तो हाथ तो घूमता ही है चहु और उनको महसूस हुआ कि प्रभु की पीठ पे कोई घाव आभास हुआ संत प्रवर कि आंखों में आंसू आ गए प्रभु आपके पीठ पर किसने घाव किया ऐसे करके कि तो प्रभु ने प्रेरणा दे के राम पीठ पर घाव तुम ही ने किया प्रभु मैं आपके पीठ पर घाव क्यू कि मैं राम सबके के हृदय में रोम रोम में रम रहा हूँ लेकिन तुम कुछ लोगों की सराहना करते हो और खंडन मंडन में पढ़कर कहीं की निंदा कर लेते हो लेकिन सत असत जड़ और चेतन सब मेरा ही स्वरूप है के आंखों में प्रेम और पश्चाताप के के आंसुओं की धार अब प्रभो। मैं किसी व्यक्ति व्यस्त और सिद्धांत का खंड नहीं करूंगा सारा आपका ही खेल विस्तार है ऐसे ही जानूंगा जैसे नास्तिक का पापी का दुराचारी का स्पर्श और उसके साथ भोजन करने से शरीर के और मन के वाइब्रेशन डाउन होते हैं ऐसे किसी का निंदा करने से भी मानसिक शांति और मानसिक प्रफुल्लित डाउन होती जिनकी तुम निंदा करते हो वो तो उस समय क्या पता क्या करते होंगे लेकिन निंदा करने से तुम्हारे चित्रूपी खेत में हल्का बीज घुस जाता है कांटे करकट घुस जाते हैं गीता में कहा है क्षेत्र ज विभाग योग ये तुम्हारा शरीर और अंत क्षेत्र है और इसको देखने वाला दृष्टा चित्रज्ञ है इस शरीर से जो कर्म करते हो या चित्त में जो संस्कार की बुआई करते हो बड़ी सावधानी से करो किसी में तुम दोष करते हो चाहे बहु है या सासु है तो तुम अपने चित्त को ही मलिन करते हो जेठानी जे है या भाई है या पड़ोसी यहाँ और किसी नात जात का है उसमें जब दोष आरोप होता है या उसके अवगुण की चर्चा करते हो तो तुम्हारी शांति प्रीति उदारता और सहिष्णुता ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है साधक को और चीजों से इतना घाटा नहीं होता है जितना दोष दर्शन से काम आना साधक नहीं चाहता मैं काम में गुरु में क्रोध में गुरु में लोभ में या चिंता में चूर हूं लेकिन हो जाता है यह उसकी व्यवस्था है लेकिन निंदा करना उसकी व्यवस्था नहीं है या छल करना उसकी व्यवस्था नहीं है छल करे न करे उसकी मर्जी की बात है कपट करे न करे उसकी मर्जी की बात है क्रोध लोभ ये तो आवेग है बेचारा फिसल जाता है लाचार है लेकिन निंदा करना ये आवेग नहीं है निंदा करो न करो तुलसीदास ने कहा सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक इस माया के जगत में जहां देखोगे गुण और दोष अनेक दिखें लेकिन आप दोष देखोगे तो दोष देखने के लिए दोषाकार वृत्ति बनेगी हृदय दोषी आपका होगा घाटा पहले आपको होता है इसलिए हृदय को दोषी बनाकर आप निर्दोष प्रभु का अनुभव कैसे कर सकते हैं निर्दोष ब्रह्म में हृदय को स्थिर कैसे कर सकते तात माया कृत गुण अर दोष अनेक और देखना हो तो तुमसे ऐसी गुण दोष न देख दो अविवेक देखना हो तो जरा गुण देख लो चलो लेकिन दोष देखने के लिए तुम कोई जमदूत थोड़े हो या तुम कोई पुलिस थोड़े हो तुम कोई जेलर थोड़े हो किसी के सजा देने के लिए तुम हर जन्म थोड़े हुआ सासु में भी कोई तो गुण होगा बहु में कोई तो गुण होगा पड़ोसी में कोई तो गुण होगा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो औषध ना हो और ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र ना बन सके लेकिन संयोजक का दुर्लभ है उसका गुण का हिस्सा देखकर संयोजन करके अपना हृदय और व्यवहार महान बना ऐसा कोई दुर्लभ राम जी को हजार हजार कोई आप शब्द कहता हजार हजार करता राम जी अपने दिल में नहीं लेते लेकिन अच्छी बात कोई, राम जी कोई सेवा करते तो राम जी उसका गुण वाले के दोष भूल जाता है और अपनी भलाई भूल जाता है और वे वे लोग विफल हो जाते हैं जो अपनी भलाई थोड़ी सी करते और, ही और दूसरे की बुराई की। स्टार से बकते रहते हैं। ख पत्नी के साथ रहने के काबिल नहीं होते है और वे मूर्ख पत्नी पति के साथ रहने के काबिल नहीं होती और फिर भटकते रहते हैं वकीलों के चरण चुनते रहते हैं डाइवर्स करो या ये करो या वो करो मैं उसको ठीक कर घाट तो वाले बाबा के प्रति मेरा बहुत बहुत आदर बढ़ गया एक कारण मेरे मित्र संत थे उम्र में मैं बहुत आगे थे 35 साल का और वे उस समय के के थे। लेकिन मैं कभी-कभार उनकी दाढ़ी में हाथ घुमा देता था, था में। बड़े-बड़े आदि आदि पद पे की परंपरा में गादी पे बैठे हुए कई शंकराचार्य भी उनके दर्शन करने गए घनश्याम बिरलाया और कई एमपी और कई लोग उनके दीदार करते थे वो मेरे मित्र संत थे उन्होंने जब घर साधना की तो तो तो एक मंत्र मंत्र किसी जोगी ने दे दिया जपते मंदिर तो मंदिर के के घंट बजने लग जाते एक के मंदिर जाते एकांत तो जंगल में और करते उनके सा छूट ही जाता है जैसे साधन काल में मंत्र का बाहर से उच्चारण करते जीव से करते लेकिन धीरे धीरे फिर हृदय पूर्वक मंत्र जबते तो सूक्ष्म भी उसका ऐसा नहीं कि बाहर की ध्वनि से ही फायदा होता है मानसिक जब से और ज्यादा फायदा होता है बकरी वाला जब पसंति में पसंदी वाला परा में आए बी वाला मध्यमा में मध्यमा वाला पसंति में पसंदी वाला परा में तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है जितना जो चीज सूक्ष्म होती है उतना पावरफुल होती है एक बूंद पानी जब बाष्पीभूत बनता है तो तेरा सुग्नि ताकत कर लेता तो फिर सूक्ष्म साधना में सूक्ष्म अपने आत्म स्वरूप में स्वभाव में चले गए जंगल में वो जहाँ बैठते थे कई सांप सांप आते उठा के उनको रख देते। में आत्म दृष्टि एक बार जंगल में शेर ने शिकार किया था और ये महाराज वहां से पसार हुए थे शेर ने देखा अब क्या करू शेर शर्मिंदा होकर साइड मार गए महाराज चले गए फिर शेर आया शिकार खाने उनकी थी। उनको हम बड़ा स्नेह स्नेह करते करते। थे। वो मेरे को बहुत करते। मैंने एक बार पूछा कि आपने कैसे कैसे पा ली। बोले छोड़ इस छोटी उम्र में बाजी मार के बैठ गए अपनी बात तो बताते नहीं मेरे से पूछने चले <laughs> मैं उनको जरा मित्रता बढ़ जाती तो फिर शरारत की नाड़ी में हाथ घुमाना कोई मजाक है, से बड़े उनका स्वभाव मेरे संपर्क में आने के बाद ज्यादा विनोदी हो गया खैर तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वो रहते थे और जंगल में सुबह शाम जाके घंटों पर अपनी मस्ती में बैठते थे उनको कोई दर्शन करने आता तो फल फूल प्रसाद रखता वो कितना बाकी तो बांट देते तो एक कोई लुफंगा आदमी साधु का रूप कई लोग ले लेते आजकल साधु रूप में कोई युवक लुफंगा था साधु रूप में वहां रहता था आ, में घूमता खाता पीता मौज करता था वो उनके पास आ गया घाट वाले बाबा को महाराज प्रसाद दे महाराज ने उठा के दे दिया जैसे आता है ऐसे दिल खोल के दे दिया खुश ने देखा कि बाबा बड़ी है रोज 15-20-25 रुपए का माल दे देता है थोड़ा दो पांच पेड़ा दे दिया दो से दे दिए दो कुछ ये हो गया 15-20 लेकिन बाबा ने देखा कि ये तो प्रसादिया भगत है इसको ज़्यादा देना ठीक नहीं है बाबा ने फिर देना बंद कर दिया एक दिन दो दिन तीन दिन वो खाली गया फिर वो अपना असली रूप में आया बाबा को सुनाने लग गया गालियां देने लग गया गालियां देते देते देते उसका ग्रामर को पूरा होने को ही था और हम पहुंच गए तो वो वैसे ही चल दिया तो बाबा ने मेरे को बोला कि ये बोलता है कि अब पहले जैसे नहीं रहे हो तुम बिगड़ गए हो ये हो वो उसने तो और भी कहा कि अब तुम रंडों के गुलाब हो गुलाम हो गए हो स्त्रियों को ही प्रसाद देते हो भक्तों के चेले हो गए साधु को देखते ही नहीं हो ये हो साधु के साधु को नहीं देते हो ऐसा वैसा उसको जो कुछ बोलना था बोलता है मैंने उनसे पूछा कि महाराज वो दो पैसे का आदमी और शंकराचार्य और बिरला और दूसरे एमपी और कई हमारे जैसे संत आपके पास आते आपका इतना आदर फिर ये दो पैसे का आदमी इतना लोगों के सामने आपको बोलने लग गया तो फिर आपके मन में क्या हुआ बोले पहली बार तो ये हुआ कि कि कि कि क्या बकता है इसको जरा सुना ठीक ठीक ठीक कर कर फिर सोचा अपना अपना दिल ही करो कि किसकी क्यों हो। अपना दिल ही ही करो उसी असर असर क्यों क्यों हो किसी उन्होंने जब से कही तब तो से मेरा उनके प्रति मित्र होने पर भी मेरा उनके प्रति आदर भाव बढ़ गया मेरे गुरुदेव के बाद अगर मैं किसी को आदर की नजर से देखू या सिर झुकाने मैं मत मत्था टेक लूँ तो वो हंसती एक तो गुरुदेव अभी भी कहीं आए और जुतियों के ढेर पड़े हों और गुरुजी जी वहाँ से आते हों तो मैं उन जुतियों पर सोकर अभी भी गुरुजी को धन्यवाद प्रणाम करूँगा और दिशा के आश्रम में बधा रहे थे तो जुतियों के ढेर पड़े थे और गुरुजी जी वहाँ से आए तो हमें दौड़ के मंच छोड़ के दौड़ के, के चला गया प्रणाम गुरु ने कहा है चमड़े की जूतों पर सोया है प्रणाम कर रहा है मैं क्या मेरे नजर में तो श्री चरण देख रहे उनकी बातों की असर न हो आप अपना हृदय झंझट प्रूफ बनाइए बाबा जी क्या करे भाई से नहीं बनती है भाई बार बार ऐसा ऐसा बोलता है भाई से अलग हो जाओ भाई से अलग होकर दूसरा धंधा करोगे तो जो दो शब्द सुनने में आपको हम पत्नी से नहीं बनती तो इस पत्नी को छोड़ दो तो दूसरी से आएगी तो बन जाएगी क्या पति से नहीं बनती तो तलाक लो दूसरा आएगा तो बन जाएगा क्या अरे जा अपने मन को बनाना आपके हाथ की बात है दूसरों के मन को बनाना तो आपके हाथ की इतनी बात नहीं वे लोग विफल होते जिनमें सही सुनता नहीं होती वे वे बहुआ, बहुएं विफल हो जाती जो सासु के को झेल नहीं सकती। और वे विफल हो जाती जो की टांग में लगती तो ऐसा होते होते दोनों में से एक भी अगर बुद्धिमान हो तो झगड़ा शांत हो सकता है लेकिन दोनों जब बेवकूफी पर उतर आती है तब पिता और पुत्र में भी पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन हो हो हो जाता जाता जाता है, है, है, भाई भाई में में पड़ोसी पड़ोसी में हो जाता है। अरे के बाद लोग सुखी होते हो तो तो जो तलाक तलाक देते हैं शादियों में शादियों तलाक में शादियां बदल जाती। तो अमेरिका के लोग परम सुखी होने चाहिए पार्टीशन खूब होता है, परम दुखी है ये तो ऐसी बेवकूफी है गाय सवारी के काम नहीं आती बेकार है गाय घोड़ा गाड़ी चलानी और गाय काम नहीं आती गाय से क्या फायदा घोड़ा दूध नहीं देता है दूध न देने का उसका औगुण रिपीट करके घोड़े को निकाल दो हाथी हाथी भोंगता नहीं बेकार है और कुत्ता सवारी के काम नहीं आता है लेकिन मूर्ख कुत्ता से सवारी का काम मत ले कुत्ता में जो गुण है उससे ले, ले हाथी का हाथी से ले ले गाय में जो गुण है गाय का ले ले कुछ तो गुण है गाय में लेकिन उल्टी खोपड़ी के ये नहीं किया मेरी सासु ने ऐसा करा मेरी बहू में ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो है उसका तो तू तो फायदा ले मेरे भाई टोकता है मेरा भाई ऐसा हो गया वो हो गया है तो आपका अहम तोड़ने के लिए ईश्वर भाई के द्वारा टोकता रोकता है आप अपने अहम को और अपने नर को थोड़ा ठीक करें मेरा भाई था वो कुछ ही ऐसे दोस्तों के चक्कर में आ गया पिताजी देव हो गए जो भी पैसे होते उड़ाने ले जाता मैं सोचता कि घर चलाना है अड़ाक ठोसा मार दे ऐसी पिटाई करे तो घंटों पर हम रोते रहे फिर भी हमने भाई से कभी ही अंत समय भी उसकी हमने सेवा की हमें अपना आत्मसंतोष मेरे गुरु के आश्रम में गुरु भाई ऐसा था कि उसको बड़ा डर लगता था कि बापूजी मतलब मेरे गुरुदेव आश्रम को ज्यादा समझदार समझकर उस पर ध्यान देते हैं तो मेरा क्या होगा तो मेरे को भगाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करता था मुझे भेजे सब्जी ले आओ और मैं जंगल में सिर्फ नैनीताल की बाजारों में सब्जी खरीदने जाऊँ सब्जी ले आऊँ और मेरा तो परंपरा से ही खरीदी में आदमी को पहचानने में भगवान की कृपा रहे तो मैं सब्जी भी खूब पहचान के लेता घर का सर से लेता बढ़िया लाता आदमी को भी पहचानने की सूझबूझ भगवत कृपा से ठीक ही है लेकिन वो क्या करता जो सब्जियां होती अच्छी अच्छी में लाता उसकी सब्जी बना देता और जो दो दिन तीन दिन पहले कुछ बासी बचा है एक्स्ट्रा बचा है वो सारी सब्जियां इकट्ठी करके थैली में जाके गुरुजी को बताता बोलो ये सब्जी लाता मुझे बोलता जाओ पानी भर के आओ मैं पानी भर के आता हूँ बोले दूध भी लेते आना दो बाल्टिया पानी की भर के आता और दूध का करमंडल साथ नहीं होता है एक आध दूध की उसमें ढुल जाती